आध्यात्मरायण अयोध्याचारा राघव प्रीता प्रियवादिनी कथम वन ताेहम बहुव्याघ्रमृगाकुम राक्षोरू सी मानस भोजिन सिंह व्याघ्र वराह संचरते समंततः तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया प्रियवादि जानकी से कहा मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि वन्य पशुओं से पूर्ण वन में कैसे साथ ले चलूँ वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सबो सिंह व्याघ्र तथा तो शुक्र आदि सिंथ जीवपीते हैं कटम्ल फलमूला भोजनाथ सुमध्य में अपूपय व्यंजना विद्य काले काले फलम वापि व्पी कुत्र कर्गो न दृश्यते क्वापि तरकरा कंटकांड हे सुंदर कमल वाली कमर वाली वहाँ भोजन के लिए कडवे और खट्टे फल मूलादि ही मिलते हैं किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते हे सुंदरी वे फल भी सदा नहीं मिलते किसी किसी समय कहीं मिलते हैं उस मन में कहीं कहीं तो धूली और काटों से ढके रहने के कारण मार्ग भी दिखाई नहीं देता गुहा गहवर संबाधम झिल्ली दंसादिर्युत एवं बहुविधम दोषम वनम दंडक संगीत पादचारेण गंतव्यम शीतवातातपादित मत द्राक्षसा दिन बने दृष्टा देवीतम भाष से चिरात वह दंडकारण ऐसे ही अनेकों दोषों से भरा हुआ है उसमें अनेकों गुफाएं और गड्ढे हैं तथा वहां झिल्ली और डांसों आदि से भरा हुआ है ऐसे वन में शीत वायु और घाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है मुझे संदेह है कि तुम्हन में राक्षसादी की भयंकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राण त्याग कर बैठोगी तस्माद् भद्रे गृह तृष्ठ शीघ्र दक्षसी माँ पुनः राम से वचन श्रुवा तीता दुखसमता प्रत्युवाच सुवक्ता किंचित कोपमता कथम मामेक्ष से तक धर्मपत्नीम धर्म इसलिए हे भद्रे तुम घर ही रहो मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी राम के ये वचन सुनकर सीता ने दुखातुर होकर कुछ क्रोध से ओठ कपाते हुए कहा मुझे पतिव्रता धर्मपत्नी को आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं तदन्यनियाम दोषा माम धर्म दया परीपेशता वने फलमूलाक भुक्तावशेषि तदेवामृतुलल्युष्टारम्यहम आपधर्म और दयालु हैं फिर अपनी अन्य भक्ता और दोषहीना मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं हे राम वन में भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है जो भी फल मुलादी आपके खाने से बचेंगे दे मेरे लिए अमृत के समान होंगे उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगी।